जीरो बजट प्राकृतिक खेती या आध्यात्मिक खेती मार्गदर्शक कृषि ऋषि श्री सुभाष भाग छ विविध समस्याएं और उपाय खाद्य सुरक्षा वैश्विक तापमान वृद्धि ग्रामीण से शहरी स्थलांतर सामाजिक समस्या आत्महत्या की देशी गाय बॉस इंडिकस और विदेशी गायस्टिन बॉस टोरस इन दोनों में क्या भेद है और आपने सारे भेद अभी मालूम कर लिए गए इसके और एक मानक है कि विदेशी गाय क्यों नहीं चाहिए ये तो आपने सुन लिया कि दोनों में भेद क्या है जैसी वृष्टि गाय कैसी नहीं है खतरनाक प्राणी कैसा है उसके मानव स्वास्थ्य पर क्या दुष्प्रभाव होते हैं उसके दूध के पर्यावरण का क्या नुकसान होता है सब आपने सुन लिया हमारे सामने जो समस्याएं आन पड़ी हैं मानव के सामने उनका हल क्या देशी गाय के गोपालन में खोज सकते हैं इस पर चर्चा बहुत आवश्यक होगी अभी खाद्य सुरक्षा फूड क्राइसिस एक बहुत बड़ी समस्या है पूरी दुनिया में है सारी दुनिया के राष्ट्रों के अध्यक्ष पंतप्रधान अंदर से हिल गए हैं कि बढ़ती जनसंख्या को कैसे खिलाए दूसरी समस्या है वैश्विक तापमान वृद्धि और वायुमंडल में होने वाले बदलाव ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज है तो समस्या है युवाओं का स्थलांतरण ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की तरफ चौथी सामाजिक समस्या वो ज्यादा महत्वपूर्ण है दो एकड़ का किसान का लड़का अकेला जिसके पास उरोरा भूमि है दो एकड़ जो चाहिए सब है लेकिन बोलता है मैं खेती नहीं करूंगा शहर में जाकर चपरासी की नौकरी करूंगा क्यों क्यों सोचता है उसको मालूम है खेती करूंगा तो आत्महत्या करना पड़ता है सम्मान नहीं है तो क्यों करेगा खेती रासायनिक कृषि करेगा तो घाटा आएगा और जैविक तो रासायनिक से भी खतरनाक है उससे तो ज्यादा घाटा आएगा क्योंकि नहीं महंगी है विनाशकारी क्यों करेगा किसी और कोई बाप किसान अपनी लड़की किसान के लड़के को ब्याह कर देना नहीं चाहता एक बड़ी समस्या पूरे देश में फैल रही है चालीस चालीस चालीस साल के लड़के बिन ब्याहे मैं कहता हूं कोई किसान लड़की क्यों दे किसान के लड़के को क्या कोई बाप चाहता है कि अपनी बेटी विधवा हो यानी क्या बोलते उसको जो पति मरने के बाद वीडियो हां हिंदी में वीडियो कहते हैं हिंदी में वीडियो कहते क्योंकि उसको मालूम है ये आत्महत्या जरूर करेगा ये सामाजिक समस्या के तरफ कोई भी ख्याल नहीं दे रहा है आत्महत्या करता है क्या पांच लाख रुपए दे दिए मेरी समस्या छूट गई ऐसा कभी होता है कि पांच लाख रुपए दे दिए हमने बहुत बड़ा काम किया समस्या हल है पांच लाख रुपए क्या खेती घाटी की है कर्जा बढ़ रहा है साहुकारों का बैंक का बैंक वाले जब्ती लेकर आए हैं एके फिफ्टी सिक्स लेकर जब्ती डाल रहे हैं डाका डाल रहे हैं दिन दहाड़े इज्जत नीलामी हो रही है क्या करेगा आत्महत्या नहीं करेगा और उसका दूसरा पक्ष भी है साथियों जो सामाजिक समस्या है जब तक इसका हल नहीं निकालेंगे समस्या वही से वही गह, और गहराई जाएंगी और गहराई जाएंगे मैंने जो अभ्यास किया है आत्महत्या करने वाले किसान परिवार को, चाहे केरला के इडुकी और वायनाड जिले हो जहां ज्यादा से ज्यादा आत्महत्या हो रही है तमिलनाडु के कोयमतूर का हो छह जिलों का पंजाब का कपास उत्पादक एरिया हो उत्तर कर्नाटका हो तेलंगाना हो महाराष्ट्र हो यानी विदर्भ और मराठवाड़ा जहां आत्महत्या हो रही है वहां मैं दो बातें देख रहा हूं एक तो कर्जा इतना बढ़ता है कि देने नहीं पाता जब आती है इज्जत निलामी होती है आत्महत्या करता है और दूसरी बात बेटी की शादी कैसे करूं बेटी जवान हो गई है शादी करना है पैसा कुछ भी नहीं कर्जा बहुत है कोई देने वाला नहीं है बैंक नजदीक नहीं आने देता पड़ोस के रिश्तेदारों के पैसे पहले ही ले ली है क्या करेगा जब उसको मालूम पड़ता है कि आत्महत्या करने के बाद पांच लाख रुपए मिलते हैं तो उसकी मानसिकता क्या होगी आत्महत्या करें और बेटी की शादी तुम जला कैसे करें यह क्या तरीका है जड़ के तरफ जाना महत्वपूर्ण मैंने कल बताया था आपको कि आत्महत्या क्यों हो रही है जड़ क्या है उसका निराकरण क्या है सात लाख किसानों ने आत्महत्या की है इसमें एक भी ऐसा नहीं है जो जो भी खेती करता हो आत्महत्या की हो एक भी नहीं है हमने सिद्ध कर दिया है कि तरीका यही है तरीका यही है महा सरकार आत्महत्या करने वाले किसानों को साइकोलॉजिकल पेशेंट समझते हैं और मानव की एक टीम लगाई है गांव में बताया जाएगा कि जो जो किसान आत्महत्या करेगा हमारे पास आइए हम आपको उपदेश देंगे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देंगे किसान पागल हो गया है क्या समस्या क्या है उपाय क्या बता रहे हो इसका मतलब है सही दिशा में हम नहीं जा रहे से दिशा में जाते इसका हाल एक ही है वह जीरो खेती दूसरा उपाय हो सकता नहीं दूसरा आप देख रहे हैं मराठवाड़ा में भयाव दुष्क अकाल है, भयाव अकाल महाराष्ट्र में ये पड़ोस का रासायनिक का सोयाबीन सूख गया है पड़ोस का अनाज सूख गया है पड़ोस की मौसमी सूख गई है पड़ोस का कपास सूख गया है जीरो बजट का वही के वही खड़ा है हरा भरा है फलों से लगा हुआ है ये हमने YouTube पर डाल दिया है अपलोड किया है कोई भी डाउनलोड करके देख सकते हैं कोई भी देख सकता है किसान को मिल सकता है उससे बात कर सकती है कोई भी जा सकता है खुलेआम है हमारा ट्रांसपोरेंसी है अकाल में भी टिक करनी की क्षमता अकाल से ही कर्जा बढ़ता है ऊपर भी मिलती कर्जा बढ़ रहा है क्या करेगा आत्महत्या करेगा अकाल में भी टिक कराने की क्षमता जीरो के जी ने सबसे बड़ी समस्या है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज वैश्विक तापमान वृद्धि और वायुमंडल में होने वाले बदलाव इस पर ध्यान देना ही पड़ेगा इसका हल भी यही है जितो बजट खेती है जो सालू नहीं सकता ये क्या मात्रा है ग्लोबल वार्मिंग क्या है किस खेत की जड़ी बूटी है हमारे गांव के किसान हमें पूछते हैं कि क्या बात है बहुत सुन रहे हैं हम प्रसार माध्यमों में इसके भी हमें थोड़ा चर्चा करना पड़ेगा क्योंकि ठेठ विषय जुड़ा है क्या होता है कि जब सूरज की रोशनी हमारे तरफ आती है सूरज की रोशनी में जो ऊर्जा आती है वह फोटान कंग के रूप में आती है ऊर्जा के साथ साथ कुछ विकिरण भी आते हैं रेडिएशन भी आते हैं जो खतरनाक होते हैं मानव स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण के लिए और हमारी खेती के लिए भी फसलों के लिए भी जैसे अल्ट्रा वायोलेट रेज है अति निलकरण है बहुत खतरनाक है अगर वो सूरज की रोशनी के साथ ये अल्ट्रा वायोलेट रेज यानी अति निलकरण सीधा पृथ्वी तक आते हैं शरीर पर गिरते हैं मानव के तो हमारी प्रतिरोध शक्ति खत्म होती है चर्मरो होते हैं इतना ही नपोषकता भी बढ़ती है जो हम देख रहे हैं जो हम देख रहे हैं इश्ते हम देखे पेपर में आपको मालूम पड़ेगा जब फसल पर गिरती है तो फसल की प्रतिरोध शक्ति खत्म होती है नई नई बीमारी आती है नई नई कीट आते हैं उपज भी घटती है मैं कपास उत्पादक हूं बचपन से कपास उत्पादन करता हूं न जाने कितने सालों से हमारे खेत में कपास की खेती होती आ रही है मैंने कभी भी कपास पर मिलीबग नहीं देखा कभी भी नहीं देखा बचपन से देख रहा हूं लेकिन ये पांच साल से मिलीबग एक आम बीमारी बन गए आम कीट बन गए जब से बिटिया आया है क्योंकि प्रतिरोध शक्ति और एक्सेप्टर्स टू द इंसेक्टिसाइड ये अलग तरह का जेएटिक इंजीनियरिंग है ये अति नील किरण जो आ रहे हैं अल्ट्रा वायोलेटरेज इसका दुष्परिणाम मानव पर पर्यावरण पर और फसलों पर न पड़े वनस्पतियों न पड़े इसलिए भगवान ने एक व्यवस्था की है हमारे वायुमंडल के ऊपर एक ओझोन वायु का स्तर खड़ा कर दिया है ये ओजोन वायु क्या करता है अति निम्नकरण को रोकता है सोख लेता है और शुद्ध सूरज की रोशनी कहां आती है हमारी जरूरत ये ओजोन वायु बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है कौन है बॉर्डर सूर्य सीमा सुरक्षा दल बिल्कुल नहीं आने देगा लेकिन बाद में वैज्ञानिकों को मालूम पड़ा कि वो ओजोन का जो स्तर है उसको बड़े बड़े छेद हो रहे हैं ये खंड इतने विशाल छेद वो खत्म होने जा रहा है बड़ी चिंता होने लगी वैज्ञानिक क्षेत्र में तो संयुक्त राष्ट्र संगठन जिसको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, यूनो कहते हैं, उन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय कमेटी का गठन किया इसकी खोज करने के लिए भी थे, क्या कारण है उस कमेटी का नाम है आईपीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज दुनिया के माने हुए वैज्ञानिक दुनिया के माने हुए न्यायाधीश दुनिया में एक माने हुए एक्टिविस्ट एक हजार उसके सदस्य हैं और उस समय सौभाग्यवश डॉक्टर राजेंद्र बचूरी उस कमेटी के अध्यक्ष थे उन्होंने खोज की कि क्या कारण है ग्लोबल वार्मिंग के पीछे और खोज के बाद उसका समीक्षण किया परीक्षण किया और बाद में हर तीन महीने उनकी रिपोर्ट छपती है वो रिपोर्ट कहती है कि अगर इसको रोकाने गया ग्लोबल वार्निंग को तो फसल की जो उपशक्ति है वो धीरे धीरे घटती जाती है निरंतर घटती जाती है नई नई बीमारी आएगी मानव स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा पर्यावरण का भी नष्ट हो जाएगा ये मैंने करा हूं आईपीसी की रिपोर्ट कह रही साथियों ये ओजोन कैसे खत्म हो रहा है आपके मन में सवाल होगा ओजोन वायु को खत्म करने वाले कुछ हरित ग्रो वायु हैं ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं उनमें चार बहुत प्रमुख है एक है कार्बन डाइऑक्साइड दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड तीसरा है मीथेन और चौथा है क्लोरो फ्लोरो कार्बन सीएफसी गैस उसकी नई जनरेशन आई है एसपीएससी यानी हाइड्रोक्लोरोलोरोबन है, ये जो सीएफसी है जो अतिरिक्त तो भोगवादी जीवन शैली उसकी उसका परिणाम है एसी में सोना एसी में खाना एसी में सोना एसी में घुमना एसी में मरना ये इसके लिए कारण है फिर का उपयोग इसके लिए कारण है परफ्यूम लगाना इसके लिए कारण है लेकिन पहले जो तीन है कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन नाइट ऑक्साइड विशाल मात्रा में दो क्षेत्र उसको छोड़ रहे हैं हवा में एक तो खुशी क्षेत्र और दूसरा उद्योग क्षेत्र उद्योग क्षेत्र रासायनिक खेती में दो रासायनिक पद्धतियां इसके लिए कारण है एक है रासायनिक कृषि और जैविक कृषि जैविक कृषि साथियों आप जब गन्ने की कटाई होती है गेहूं की कटाई होती है धान की कटाई होती है पूरी दुनिया में पूरे हिंदुस्तान में घूमे आपको आपको क्या मालूम पड़ेगा आकाश में क्या है धुआं ही धुआं है क्योंकि सारे अवशेष क्या करते हैं ये धुआं माने ग्रीन हाउस गैसेस है कार्बन डाइऑक्साइड है मीथेन है नाइट्रस ऑक्साइड है ऊपर जा रहा है और वहां संग्रहित हो रहा है नष्ट नहीं हो रहा है संग्रहित हो रहा है कृषि वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं विनाश की तरह ले जा रहा है समाज को इतना ही नहीं अगर आप रासायनिक कृषि से पैदा हुआ चारा गाय बैल भैंस को खिलाते हैं अंजब उस गाय का बैल का गोबर गोमूत्र बाहर निकलकर विघटित होता है विशाल मात्रा में नाइट्रस ऑक्साइड हवा में चला जाता है जब आप रासायनिक कृषि से पैदा हुआ खाना खाते हो आपके विस्तार गोमूत्र के मूत्र के विघटन से भी विशाल मात्रा में नाइट्रस ऑक्साइड हवा में चला जाता है रासायनिक कृषि बहुत बड़ा कारण है संकल बीज निर्माण करने वाले उद्योग रासायनिक खाद निर्माण करने वाले उद्योग कीटनाशक दवा निर्माण करने वाले उद्योग जोता के लिए ट्रैक्टर उपयोग करने वाले उद्योग विशाल मात्रा में धुआं छोड़ रहे हैं आसमान में ये धुआं मैंने ये सब विन हाउस गैसेस है और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं खाद की धुलाई कीटनाशक दवाओं की धुलाई ट्रक ट्रैक्टर और सारे रेल जो सेवाएं लगती है वो भी धुआं छोड़ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है इनके इंडस्ट्री के लिए जो बड़े बड़े कारखाने बनाना है उसके लिए ईट चाहिए सीमेंट चाहिए लोहा चाहिए इनके कारखाने भी विशाल मात्रा में धुआं छोड़ रहे हैं यानी पूरी ये सिस्टिम रासायनिक कृषि की कितनी कारण हो सकती है ग्लोबल वार्मिंग के ख्याल में विनाशक जितनी जवाबदेह है ये रासायनिक विषय उससे ज्यादा जवाबदेह ज़्याद यह जैविक खेती है मैंने कल बताया था आपको दोबारा बताऊंगा कि जब आप गोबर का खाद डालते हो ट्रक ट्रैक्टर से ये कंपोस्ट डालते हो फर्मी कंपोस्ट डालते हो उसमें 40 प्रतिशत जैविक कार्बन होता है जैसी हवा का तापमान अट्ठाईस अंशतांश के ऊपर बढ़ने लगता है एक कार्बन मुक्त होने लगता है जैसी छत्तीस अंश के ऊपर टेम्परेचर चढ़ता है ये सारा छियालीस परसेंट कार्बन मुक्त होता है हवा में प्राणवायु से उसकी रासायनिक का बिक्रिया होती है और कार्बन वायु यानी कार्बन डाइऑक्साइड माध्यम से हवा में चला जाता है साथ में नाइट्रस ऑक्साइड भी जाता है और मिथिन भी जाता है सबसे ज्यादा खतरनाक जैविक कृषि है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में सहायक सहायक क्यों नहीं सोच रही ये वैज्ञानिक दुनिया इसके बारे में साथियों पुनर्विचार करना पड़ेगा पुनर्विचार करना पड़ेगा जब ये कार्बन डाइऑक्सभाव में जाता है वो खत्म नहीं होता 120 साल वहां रहता है 120 साल जब मिथिन जाता है तो 20 साल वहां रहता है खत्म नहीं होता और पूरे ओजोन को क्या करता है खत्म करता है ओजोन के तीन अणु होते हैं एक रेणु में ये तीन अणु के दो अणु बनते हैं ओजोन खत्म होता है क्या कर रहे हम क्या कर रहे खुदी खेती के नाम पर इतना ही नहीं ये गन्ना आपका ये धान की खेती पर्यावरण को बिगाड़ रही है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रही है आप बोलेंगे धान की खेती का क्या संबंध सीधा संबंध है जहां भी आप पानी भरते हो जापानीज मेथड ऑफ ट्रांसलेटिंग क्या बोलते हो उसको आप रोपाई पद्धत है ना हाँ धान के खेती में पानी भरते हो गन्ने को पानी देते हो ज्यादा क्योंकि बोला जाता है गन्ने को ज्यादा पानी चाहिए ये गलत है झूठ है अब तक गुमराह किया इन लोगों ने सर झूठ है कि गन्ने को पानी चाहिए गन्ने को धान को पानी चाहिए गलत है बिल्कुल गलत है जब आप पानी देते हो, पूर्व फसल के औसत जो होते हैं अंदर वो सड़ने लगते हैं और मीथेन विशाल मात्रा में निर्माण होता है हवा में जाता है नाइट्रस ऑक्साइड विशाल मात्रा में निर्माण होता है हवा में जाता है कौन जवाब दे हैं? इतना ही है नहीं ये जर्सी ओलस्टिन से विशाल मात्रा में मिथेन छोड़ती है ये जर्सी क्योंकि बंदी है एक साथ बंदी है कॉन्स्ट्रीब्यूशन होता है उसको और मिथेन की निर्मित होती है इसका मतलब है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने के लिए और वायुमंडल में बदलाव लाने के लिए जो कारण है गृह गैसें सबसे ज्यादा उत्सर्जन रासायनिक खुशी से हो रहा है और जैविक कृषि से हो रहा है अगर भारत सरकार कोपनरेगन समिट में कमिटमेंट देती है एक दायित्व तो देती है कि भाई हम 23 प्रतिशत कार्बन को घटाएंगे कैसे घटेंगे अगर आप आपका दावा निभाना चाहते हैं तो आपको पहले काम करना होगा रासायनिक कृषि और जैविक कृषि पर बयान लगाना होगा क्योंकि ज्यादा उत्सर्जक है इस भी पुनर्विचार होना चाहिए साथियों जीरो बजट खेती में एक ग्राम भी उत्सर्जन होता नहीं क्योंकि मेरी विधि में एक ग्राम भी रासायनिक खाद डालना नहीं गोबर का खाद डालना नहीं कंपोस्ट नहीं वर्मी कंपोस्ट नहीं इसका मतलब है उत्सर्जन का सवाल ही नहीं जो भी काष्ट पदार्थ है फसलों के अवशेष हम जलाते नहीं क्या करते हैं बिछावन के रूप में बिछाते हैं बिछावन के रूप में बिछाते हैं तो उत्सर्जन का सवाल कहा आता है सवाल कहा आता है इतना ही नहीं हम मोनोक्प नहीं लेते एक के ऊपर एक एक के ऊपर पंचस्तरीय व्यवस्था करी करते हैं आखिरी दिन बताऊंगा मैं कल कल शायद कल पशु विषय हो जाएगा एक के ऊपर अनेक फसलें, पंचस्तरीय फाइव ले तो क्या होता है जो अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड होता हवा में सोखने का काम ये सारी हमारी पंचस्तरीय व्यवस्था करेगी जब हवा में दस लाख हिस्सों में 280 से लेकर 300 सौ यानी 300 हंड्रेड पीपीएम कार्बन डाईऑक्साइड होता है तो फोटोसिंथेसिस प्रकाश प्रसन्न क्रिया बहुत बढ़िया चलती है बहुत बढ़िया चलती है खाद्य खाद्यमिति पत्तों में बहुत बढ़िया चलती है लेकिन अगर उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइडों में संकलित होता है तो कार्बन अपने कार्बन एसिमुलेशन यानी प्रकाश प्रसन्न क्रिया अवरुद्ध होती है मापा गया है कि जहां इंडस्ट्री है वो तो 500 सौ पीपीएम तक गया है जहां इंडस्ट्री नहीं है रासायनिक खुशी है वहां भी साढ़े तीन सौ चार सौ पीपीएम साढ़े चार सौ पीपीएम तक चला गया है यह जलाने की बात फर्मी कंपोस्ट कंपोस्ट रासायनिक खाद और गोबर का खाद डालने की बात ये जवाब दे। देसी गाय एक ग्राम भी उत्सर्जन नहीं करती जीरो बजट खेती में अगर आपके पास 30 एकड़ खेती है एक विदेशी गाय है तो कितने एकड़ की 30 एकड़ की खेती करते काय के लिए चाहिए इतनी सारी गाय काय के लिए चाहिए मैंने कल कैलकुलेशन बताया था कि अगर आप जैविक खेती करना चाहते तो एक एकड़ के लिए 10 गाय चाहिए 35 करोड़ एकड़ भूमि है हिन्दुस्तान में तीन करोड़ गाय चाहिए हमारे पास केवल आठ करोड़ गाय है देशी नस्ल की असल 100% परसेंट प्योर यानी हमें चाहिए 350 करोड़ हमारे पास कितने हैं 8 करोड़ सपने भी, भी जैविक खेती का विचार नहीं हो सकता सपने भी नहीं लेकिन जीरो बजट में केवल साढ़े तीन करोड़ गाय चाहिए कितने चाहिए साढ़े तीन हमारे पास कितने हैं 8 करोड़ यानी आवश्यकता से कितने हैं दुगुने समस्या गाय की प्राप्ति नहीं है समस्या है ही नहीं एक ही काम करना है जहां अतिरिक्त गाय है गौशालाओं में वहां से लेना है एंड जिनके पास नहीं उनको देना है बस एक ही काम करूं अगर ये प्रोजेक्ट चलता है मुझे लगता है ग्लोबल वार्मिंग का हम जरूर मुकाबला कर सकते जरूर मुकाबला कर सकते और कल मैंने बताया था कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त एक उद्योग क्षेत्र भी है जो ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है उत्सर्जन कराए विशाल मात्रा में कल मैंने बताया था कि हम जो सुबह से उठकर रात तक जिन जिन वस्तुओं का हम उपयोग करें उसकी वस्तु उस तो क्या आवश्यक है यह पूछना है उसको क्या करना है उसकी उपयोग बंद करना है अपने आप उत्सर्जन घटेगा सुबह उठी आप दातून करते हो ब्रस्ट ट्यूब से टूथपेस्ट पैसे कई आवश्यकता नहीं मंजन का उपयोग करें सारा अपने आप प्रदूषण बंद हो जाएगा अपने आप उत्सर्जन बंद हो जाएगा प्राकृतिक स्रोतों का नुकसान आपका बंद हो जाएगा दाढ़ी करते हो पानी लगाइए अपने आप दाढ़ी हो जाएगी कोई ब्रश की आवश्यकता नहीं और कोई क्रीम की आवश्यकता नहीं चाय पीना छोड़ दीजिए विनाश बंद हो जाएगा चाय पीना छोड़ दीजिए स्नान करने के लिए साबुन मत लगाइए कोई आवश्यकता नहीं ठंडे पानी स्नान करिए लकड़ी नहीं जलेगी उत्सर्जन बंद हो जाएगा और जो हमारा पैसा बेच जा रहा है इन साधनों के लिए वो भी रुक जाएगा ये कॉस्मेटिक स्नो ऑर्डर लगाना बंद कर दीजिए कोई आवश्यकता नहीं कोई आवश्यकता नहीं कोई, कोई पानी लगाता नहीं अनावश्यक है अपने आप ये सारा प्रदूषण रुक जाएगा प्राकृतिक का विनाश बंद हो जाएगा शुद्धि कपड़े पहने खादी के कपड़े पहने ये पॉलिस्टर मत पहने अपने आप ये विनाश हो रहा है वो ठहर जाएगा वो ठहर जाएगा अगर मुझे तकलीफ नहीं है तीस साल से मैं एक कभी भी कुछ भी नहीं करता सब छोड़ दिया है आपको की तकलीफ होनी होगी आप भी कर सकते हैं एक क्रांति होते खड़ी हो जाएगी एक क्रांति खड़ी हो जाएगी ख्याल रहे लोकसभा में बिल पास करके समाज बदलता नहीं लोकसभा में बिल पास करके समाज बदलता नहीं बिल आज भी है कानून आज भी है दहेज बंदी कानून आज भी है कौन सा माई का है जो दहेज नहीं लेता कानून का है प्रदूषणबंदी कानून है कौन सा कारखाना है प्रदूषण नहीं छोड़ता नदी में कानून बना से कभी समाज नहीं बदलता है। समाज को बदलना है तो समाज के रुद्र में प्रवेश करना पड़ता है अंदर से उसको बदलना पड़ता है पैक को बदलेगा तो आपको संकल्प बदलना पड़ेगा कि रासायनिक खुशी नहीं करना है जैविक खुशी नहीं करना है और विदेशी गाय नहीं करना है बस एक देशी गाय तीस एकड़ के जिनको गाय चाहिए बुंदेलखंड में बहुत गाय है विशाल मात्रा में गाय है हम आपको मदद करेंगे हमारे जो श्याम बिहारी गुप्ता है वो आपको गाय में देंगे मुफ्त में देंगे पैसे नहीं लेंगे केवल आपको वहां से लाना है बस वहां से लाना है गौशालाओं के पास लाखों गाय पड़ी है लाखों गाय है उनसे लाइए गौशाला केवल मायका होता है थोड़े दिन के मुक्का के लिए किसान जब मांगेगा उनको देना पड़ता है गौशाला का नियम है उनको देना ही पड़ता है तो गाय कोई समस्या नहीं है केवल आपको संकल्प लेना पड़ेगा क्या लेना पड़ेगा संकल्प लेना पड़ेगा